रामकृष्ण ने कहा तुझे कोई मोह नहीं आसक्ति नहीं तो जा इन सारी मुद्राओं को नीचे गंगा पर फेंका गंगा पर डाला अब रामकृष्ण को भेंट की गई मुद्राएं की गई और खुद रामकृष्ण ने कहा कि जाके गंगा में फेंका तो आदमी पोटली बांधकर उन स्वर्ण मुद्राओं को गंगा के घास पर ले गया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 एक सुबह शुभ कृष्ण के पास एक धनिक आया उसने उनके चरणों में आकर एक हजार स्वर्ण मुद्राए रखी और कहा कि इन्हें स्वीकार करिए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 तो जा इन सारी मुद्राओं को नीचे गंगा पर फेंका, गंगा पर डाला अब राम को भेंट की गई मुद्राएं की गई और खुद राम रामकृष्ण ने कहा कि जाके गंगा में फेंका, तो वो आदमी पोटली बांध कर उन स्वर्ण मुद्राओं को गंगा के घाट पर ले गया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 लेकिन ज्ञानी की ना चोरी हो सकती न आग लग सकती न दिवाला निकल सकता है तो ज्ञान की संपदा ज्यादा सुरक्षित है तो हमारे इस पृथ्वी पर जो लोग थोड़े लोग ही है वे धन इकट्ठा करते हैं जो ज्यादा लोग ही है वे ज्ञान इकट्ठा करते हैं जिनकी ग्रीड जिनका जिनका लोग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 एक सुबह वो निराश और उदास होकर आत्महत्या करने समुद्र के किनारे चला गया सुबह थी और अभी सूरज निकलने को था निर्जन तथा सागर का वहां कोई भी ना था तब अगस्ती ने वहां पहुंचा और उसने जाके आकाश की तरफ हाथ जोड़े और कहा परमात्मा यह अंतिम मेरी अंतिम मेरा निवेदन है या तो तू मुझे मिल और या फिर मैं डूब आत्म के आत्महत्या के देता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 ने अगस्तनेस बहुत हैरान हुआ। इतनी सुबह छोटे से बच्चे को यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई अकेला कोई नहीं रोका होगा वो उस बच्चे के पास पहुंचा और उसने पूछा कि मेरे बेटे तुम किस लिए रो रहे हो क्या चाहते हो इतनी सुबह तुम कैसे आ गए तुम्हारे माँ बाप कहा है वो बच्चा रोते ही रहा उसके आंख आंसू चपकते रहे उसने कहा मत पूछिए मेरी तकलीफ को अगस्तनेस में उसके आंसू पहुंचे हो कहा मुझे बताओ शायद में तुम्हारा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 जिससे ब्रह्म पैदा होता है कि हमने जान लिया और हम बिना जाने रह जाते वो अज्ञान बेहतर जो जानता है कि नहीं जानते वो ज्ञान जिसको ये ख्याल होता है कि हम जानते हैं। अज्ञान तो कभी न कभी ले जाएगा प्रभु के किनारे पर लेकिन ज्ञान रोक लेगा क्योंकि फिर तो जानने को कुछ शेष नहीं रह जाता इसलिए जाने को भी कुछ शेष नहीं जाएगा तो दूसरी बात स्मरण दफलिंग जिसकी है कि कहीं हम ज्ञानी तो नहीं हो गए अन्यथा हमारे जीवन में क्रांति नहीं हो सकेगी और ज्ञानी होने का मजा ऐसा है जिसका कोई हिसाब नहीं है चार शब्द कोई सीख ले और ज्ञानी हो जाती चार सांस कोई पढ़ ले और ज्ञानी हो जाते इस स्मृति को ही ज्ञान समझ लेता है जो बात याद हो जाती सोच लेता है ये मैंने जान लिया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 और छोड़ने से डरती है बांटने से डरती है कुआ बांटना चाहता है संग्रह से डरता है कुआ इकट्ठा नहीं करना चाहता कुआ लुटा देना चाहता है कुआ दोनों हाथ उलझना चाहता है कि उलझ जाए निकल जाए क्योंकि जितना निकल जाता है पानी उतने नए झरने में प्रकट हो जाते हैं उतना नया जल उसके भीतर आ जाता है उतना वो नया हो जाता है कुएं में पानी इकट्ठा हो तो कुआ बूढ़ा होता है कुएं का पानी बटता रहे तो वो जवान होता है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 दूर अनंत सागरों से मेरे द्वार है तो कुआ जितना अपने को जानता है उतना ही विनम्र उतना ही ह्यूमिनिटी से भरता चला जाता है फौज जितना अपने को जानती उतनी अकल से भरती चली जाती है मैं कुछ क्योंकि उसका किसी से कोई संबंध नहीं वो अपने में hmm. बंद कुंठित और समाप्त वो क्लोज एंटाइटी है कुआ एक ओपनिंग है दूर तक उसके द्वार खुले हुए हैं फौज के पास कोई खिड़की द्वार नहीं है वो सब तरफ से बंद है पंडित एक क्लोज्ड, एक बंद व्यक्तित्व है और धार्मिक व्यक्ति जिसको मैं ज्ञानी ही वो एक ओपनिंग है वो एक फिर द्वार है और बड़ा द्वार और बड़ा द्वार अंततः वो वहां पहुंच जाता है जहाँ परमात्मा है जैसे कुआ सागर से जुड़ा है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 अगर वो मुसलमान है और मैं कह दूं कि मैं मुसलमान धर्म को मानता हूं तब वो मुझे और ढंग से देखता है और अगर मैं कह दूं मैं हिंदू हूं मैं मुसलमान धर्म को नहीं मानता तो वो मुझे और ढंग से देखता है अगर मैं कह दूं कि मैं नास्तिक हूं मैं धर्मों को मानते नहीं तो मुझे और ढंग से देखता है तीनों हालतों में मैं मैं ही हूँ लेकिन तीनों हालतों में उसके देखने के ढंग बदल जाते वो मुझे नहीं देखता